प्रश्न उत्तर मणिमाला प्रतीर्ण प्रश्न स्त्री के लिए व्रत का निषेध आया है पर वह पति के लिए व्रत रख सकती है क्या उत्तर वह पति के लिए व्रत रख सकती है और पति के आज्ञा से भी व्रत रख सकती है सती सावित्री ने भी पति के जीवन के लिए व्रत रखा था प्रश्न आजकल सैकड़ों वक्ता हो गए हैं और लाखों लोग उनकी बात सुनते हैं फिर भी लोगों के आचरणों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है उत्तर कारण यह है कि वक्ता खुद वैसा आचरण नहीं करते खुद वैसा आचरण करने से ही वचनों का असर पड़ता है श्रोता में जिज्ञासा नहीं है जिज्ञासा से लाभ होता है केवल सुनने से नहीं प्रश्न शास्त्र में भगवत कथा के वक्ता और श्रोता दोनों को ही दुर्लभ बताया है पर आजकल दोनों ही बड़े सुलभ दिख रहे हैं इसका कारण उत्तर कारण कि दोनों ही नकली हैं प्रश्न सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में कैसे रहे उत्तर गर्भ में जितना आकार होता है उतने ही आकार का उनका शरीर रहा पर बुद्धि अंतःकरण विकसित हो गई जन्म के बाद फिर उनका शरीर धीरे धीरे अपने स्वाभाविक आकार में आ गया प्रश्न श्रद्धा अंधी होती है पर उसमें धोखा हो जाए तो उत्तर सच्ची श्रद्धा वाले के साथ धोखा नहीं हो सकता उसको दुख हो सकता है पर उसकी हानि नहीं हो सकती सीता जी ने साधु रूप धारी रावण और हनुमान जी ने काल नेमी पर श्रद्धा की तो उनकी क्या हानि हुई हानि तो रावण और काल नेमी की ही हुई प्रश्न श्राद्ध का अन्न ग्रहण करना चाहिए या नहीं उत्तर घर के लोग श्राद्ध का अन्न खाएँ तो कोई दोष नहीं है क्योंकि तो मरने वाला अपना ही स्वजन है परंतु दूसरों को कभी नहीं खाना चाहिए अन्न बच जाए तो ब्राह्मणों से पूछकर जैसा वे कहें वैसा उसका उपयोग कर लें। मृत्यु के बाद तीसरे और बारहवें दिन का अन्न बहुत अशुद्ध होता है अतः बचे हुए अन्न को पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए वार्षिक पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध का अन्न भी दूसरे को नहीं खाना चाहिए श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को ही खिलाने का विधान है गरीबों आदि को नहीं प्रश्न प्राप्त वस्तु का सदुपयोग क्या है उत्तर वस्तु को अपने न मानना और जहाँ आवश्यकता दिखे वहाँ उस वस्तु को दूसरों की सेवा में लगाना प्रश्न किसी में बचपन से खराब स्वभाव पड़ा हुआ हो तो वह कैसे मिट सकता है उत्तर पहले ऐसा मान ले कि स्वभाव असत है और मिटने वाला है फिर सदविचार करे सत्शास्त्र पढ़े और सत्संग करे सदविचार सत्शास्त्र और सत्संग से स्वभाव मिट सकता है शुद्ध हो सकता है प्रश्न माता सीता ने मृग चरम के लिए स्वर्ण मृग को मारने के लिए क्यों कहा उत्तर मृग को मारने के लिए माता सीता ने नहीं कहा प्रत्युत छाया सीता ने कहा सीता भी छाया की थी और मृग भी छाया का था छाया सीता ने स्वर्ण का लोभ किया तो भगवान ने उसको स्वर्ण की नगरी लंका में ले जाकर बैठा दिया माता सीता में तो सतीत्व का इतना तेज था कि बुरी नियत से स्पर्श करने मात्र से रावण भस्म हो जाता प्रश्न कोई बात तो बचपन की भी याद रहती है और कोई बात दो दिन पहले की भी याद रहती है याद नहीं रहती है इसका क्या कारण है उत्तर काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया आदि भावों से चित्त पिघल जाता है। काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया तजन हैसायन उस पिघले हुए चित्त में बैठी बात नहीं भूलती जिस बात में चित्त नहीं पिघलता वह बात भूल जाती है प्रश्न वर्तमान में हिंदू लोग मुसलमानों तथा ईसाइयों की अपेक्षा पिछड़े हुए क्यों दिख रहे हैं उत्तर अपने घर की पोल तो हम जानते हैं पर मुसलमानों ईसाइयों के घर की पोल नहीं जानते इसीलिए ऐसा दिखता है वास्तव में नैतिक पतन सब धर्म वालों का हुआ है उन धर्म वालों के बड़े बूढ़ों से पूछ देखो कि उनकी नई पीढ़ी के युवक कैसे हैं दूसरी बात हिंदू धर्म कलयुग के विपरीत पड़ता है जबकि उनका धर्म कलयुग के कुछ अनुकूल पड़ता है अतः उनको कलयुग से सहायता मिल रही है इन बातों के सिवाय सरकारी कानून भी हमारे धर्म की उन्नति में बाधक है कलयुग में धर्म सामूहिक न होकर व्यक्तिगत होता है जैसे सभी ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करें ऐसा नहीं होता पर कोई भी ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं करे ऐसा भी नहीं होता इसलिए संतों ने कहा है तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार नारायण तू बैठके अपनो भवन बुहार प्रश्न विष्णु का ध्यान करते हुए यदि शंकर ध्यान में आ जाए तो क्या करना चाहिए उत्तर विष्णु ही अपने मर्जी से शंकर रूप से आए हैं ऐसा मानकर प्रसन्न हो जाए इतना ही नहीं यदि कोई सांसारिक वस्तु या व्यक्ति भी ध्यान में आ जाए तो ऐसा माने कि भगवान ही इस रूप में आए हैं तात्पर्य है कि ध्यान में चाहे जो भी आए उसको अपने इष्ट का ही रूप मानना चाहिए वासुदेव सर्वम भक्त भी भगवान का ध्यान करता है और ध्यान योगी भी फिर ध्यान योगी चरित मना योग कैसे होता है उत्तर ध्यान योगी के साध्य तो भगवान है पर उसका साधन वृत्ति लगाना है जबकि भक्त का साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है प्रश्न जब प्रकृति की सत्ता ही नहीं है तो फिर शास्त्रों में प्रकृति को अनादि क्यों कहा गया है उत्तर हम प्रकृति की सत्ता मानते हैं इसलिए शास्त्र हमारी भाषा में ही करते हैं दृष्टि भेद से दर्शन अनेक है तत्व एक है जहां दृष्टा दृष्टि और दृश्य नहीं है वहां भेद नहीं है दृष्टा ज्ञाता दार्शनिक दर्शन जब तक है तब तक भेद है इनसे आगे तत्व में भेद नहीं है प्रश्न परमात्मा भी अनंत है और प्रकृति भी अनंत है ये दो बातें कैसे प्रकृति तो परमात्मा के एक अंश में है उत्तर दोनों की अनंतता में फर्क है परमात्मा अपार असीम है इसलिए अनंत है प्रकृति नष्ट नहीं होती इसलिए अनंत है हितार्थ प्रति नष्ट अभी अनष्टम तदन्य साधारण योगदर्शन प्रश्न मन का निवास कहाँ है उत्तर मन का निवास जागृत अवस्था में नेत्रों में स्वप्न तो अवस्था में हिता नाड़ी में और सुसुप्ति अवस्था में पूरी तथि नाड़ी में होता है जागृत अवस्था में सब वस्तुओं का ज्ञान नेत्रों से ही होता है और नेत्रों से ही मन की बात प्रकट होती है अंधे व्यक्ति की नेत्र शक्ति कानों में चली जाती है